जन्माद हेतु तत्पद ये निरूपण होने के बाद अतः जगतो जन्म क्रमो ठीक टीका न कह एवं स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम तट पदार्थ लक्षित तत्पदार्थ का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण क्या कहे सत्यम ज्ञानम अंतर इत्यादि और तटस्थ लक्षण जन्मादेश स्वरूप तटस्थ स्वतटस्थ लक्षण तत्पदार लक्षण करके उत्पत्ति निरूपणं का उत्पत्ति उत्पत्ति क्रम कहेंगे मूल में अथ जगत जन्म क्रमो नि आदिकाले परमेश्वरः सृज्यम वैचित्र्य हेतु प्राणी सहकृतो प्राणीकम सहकृत अपरीमित अत अत अतः अपरम अतक्तिशेष विशिष्ट मैसहित सन्नामत्त्मक निखिलपंच प्रथम बुद्ध आकल्य इदं क्या संकल्पयंत्र बुद्ध हो आकल्य आकलय अर्थात आकलन करके बुद्धि में पहले अर्थात इसी को से कहा जाता है टीका में दिया आकल इथम इति आलिख्य इसी प्रकार से करू आगे जो सृष्टि इस प्रकार से करू इस प्रकार की अर्थात इस प्रकार से होगा इस प्रकार से करू कहने का अर्थ इस प्रकार से होगा तो इस प्रकार से होगा तो किसी को सुख दे देना किसी को दुख दे देना इस प्रकार की आगे टीका में कहते हैं परमेश्वरे है वैषम्य इसका निराश करने के लिए उत्तम मूल में कहा गया सृज्यमान प्रपंच वैचित्र्य का हेतु सृज्यमान है यह प्रपंच तस्य वैचित्र्य तस्य हेतु कौन है प्राणी कर्म प्राणियों का कर्म होने से परमात्मा उसी मुताबिक कर देते हैं इसलिए परमेश्वर में वैषम्य ये दोष नहीं आएगा प्राणियों का जैसे कर्म है जैसे ही सृष्टि करेगा कर्म उसे ते कर्मणा सहकृत प्राणियों का कर्म सहकारी कारण होना आगे अपरिमित अनिरूपित शक्ति विशेष कितना शक्ति है उसका क्या सीमा है ये अर्थात इसका कोई सीमा नहीं है ऐसे शक्ति विशेष विशिष्ट माया सहित शक्ति विशेष विशिष्ट माया ऐसे माया सहित परमेश्वर शक्ति तो विशिष्ट शक्ति विशिष्ट अर्थात परमात्मा ने शक्ति विशिष्ट जो माया तो तेनाली परमेश्वर तो माया सहित सन गोकर नाम रूपात्मक निखिल प्रपंचम नाम रूप यही प्रपंच है इसी इसमें तो प्रथमम बुद्धौ आकलय इदम् करिष्यामि इति संकल्पयती संकल्पयती इसी को एक क्षण शब्द से कहा जाता है अर्थात माया में तब इसी प्रकार की एक वृत्ति होगी ईश्वर क्या है माया में प्रतिबिंबित तो होने वाला पहले कहा था तो माया में उस प्रकार की एक जैसे हमारा बुद्धि में वृत्ति होती है हम नीलकण्ड भगवान दर्शन के लिए जाएंगे तो इसी बुद्धि में चिदावास से प्रतिबिंब हो गया तो होने से कहा गया कि ये जीव ने ऐसे चिंता किया वृत्ति हुआ बुद्धि में चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित तो हो गया होने से जीव उसमें कर्ता बन गया कहते हैं इसी प्रकार भी माया में एक वृत्ति हुआ इदम इदानी सृष्टव्यम इसी वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया ये जो माया में चैतन्य का प्रतिबिंब होना है इसी का नाम है ईश्वर और ईश्वर को अभी कर्ता कहा जाता है क्यों जब बुद्धि का वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है वहां जीवो बीच कहते हैं तो करता मैं ही तो चिंतन किया इसी प्रकार इसी प्रकार की भी हम लोग कह देते हैं ईश्वर ने ऐसे आकर लो चिंतन किया क्योंकि हम भी चिंतन करते हैं कि जाएंगे नीलकंठ जाएंगे नीलकंठ जाएंगे ऐसे बुद्धि में एक वृत्ति माना वास्तविक तो उसके साथ चैतन्य का कोई संबंध नहीं चैतन्य खाली प्रतिबिंबित हो गया कि अज्ञान का इतना ही कार्य है चैतन्य प्रतिबिबित हुआ बुद्धि बुद्धिका के वृत्ति में ये बुद्धि का वृत्ति क्यों हुआ क्यों हुआ कहते पूर्व संस्कार इसी प्रकार की सृष्टि में सृष्टि का आरंभ काल में ऐसे प्रकार की माया का वृत्ति क्यों होगा कहेंगे व पूर्व में जो लय हुआ था प्रलयर का संस्कार ईश्वर का संस्कार मतलब जैसे यहाँ कहा जाता है कि जीव का संस्कार जीव कहने से कौन है चिदाभाषण है वास्तविक चिदाभास का बुद्धि का वृत्ति के साथ क्या संबंध है तो इसलिए वृत्ति बनना नहीं बनना इसके साथ चिदाभ का कोई है निमित्त बनेगा? वृत्ति बुद्धि में बने न बने इसमें चिदाभास निमित्त है उसका कार्य है कि प्रतिबिंबित तो हो जाना ये बुद्धि में ये है बुद्धि में संस्कार है इसी प्रकार की सृष्टि का संस्कार माया में है माया में इस प्रकार वृत्ति बनेगा माया इसे रहती कहा जैसे बुद्धि तो शरीर में रहती है माया माया व्यापक है अज्ञान को सकते हैं। अज्ञान माया पहले का ना अज्ञान माया अविद्याल और प्रकृति सब से पर आश्रित रहेगी वो क्या अज्ञान कहाँ है अंतकरण में ही अज्ञान अच्छा अंतकरण में अज्ञान वास्तविक नहीं है अंतकरण अनुभव करता है अज्ञान में अंतकरण है अज्ञान का कार्य है अंतकरण ज्ञान अज्ञान का चैतन्य तो चैतन्य में रही अमाय, चैतन्य में रहेगा अज्ञान क्योंकि कभी विचार करे थे ना वाचस्पति जी कहते हैं जीव में अंतकरण में अज्ञान दूसरे लोग कहेंगे अंतकरण में अज्ञान अंतकरण आया कहा से अज्ञान होने से अंतकरण आयेगा इसलिए चैतन्य में अज्ञान रह करके पहले अंतकरण को बनाएगा किंतु तो अंतकरण अज्ञान को व्यवहार करता है इसलिए कहा जाता है कि अनुभव करने वाला अंतकरण बनता है तभी तो कहा जाता है कि जीव में अज्ञान क्योंकि जीव उसको व्यवहार करता है अनुभव करता है वास्तविक अज्ञान तो ब्रह्म तो में रहेगा माया में इस प्रकार माया भी ब्रह्म में रहेगा जीव में अज्ञान जो कहते हैं वो अज्ञान और माया एक ही है एक जीव मान्य है वाचस्पति मत वाले एक जीव वाले नहीं है तो वहां माया और अज्ञान उस मत में माया और अज्ञान एक नहीं होगा वाचस्पति मत में नहीं होगा क्यों वो नाना जीववाद वाले है ना नाना जीववाद में नहीं होगा एक जीववाद में माया अज्ञान विद्या ये सब एक ही चीज है अच्छा तो अभी माया में इस प्रकार के क्यों होगा कह सृज्यवान प्रपंच वैचित्र हेतु जो प्राणी कर्म ये प्राणियों का जो कर्म है ये सब मिलित तो हो करके इसी प्रकार की वृत्ति जैसे जिसका अंदर में संस्कार है कि नीलकंठ दर्शन करना जाना है उसको उस प्रकार की वृत्ति बनेगा जिसका संस्कार है नई नहीं हम तो भद्रकाली दर्शन करेंगे उसका इसी प्रकार बनेगा तो जिस प्रकार संस्कार है ये संस्कार कहाँ से है कहते हैं पूर्व दिन में बनाया उसका पूर्व दिन में इसी प्रकार कल्प कल्पांतर इसी प्रकार की होता है तो माया का वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंबन होना बस ये इसी प्रकार जैसे हमारा जो स्वप्न का वृत्ति बनता है स्वप्न का वृत्ति हुआ और उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया इसमें ये जो जागृत जीवो का कितना नियंत्रण है उसमें जैसे स्वप्न का वृत्ति में स्वप्न का भी कोई नियंत्रण नहीं है वास्तविक इसी प्रकार जागृत जीव का भी जागृत तो वृत्ति में कोई नियंत्रण नहीं है अगर होता नियंत्रण हमको अनिष्ट चिंतन होता नहीं हो तो कभी कभी कहते हैं हमने ऐसे सोचा जहा हम दोनों एक हो जाते हैं अर्थात हमारा अनुकूल विचार चलता है हम कहते हैं हमने ऐसे सोचा प्रतिकूल होने से हम कितना व्यथित होते हैं अगर प्रतिकूल हमारा नियंत्रण में नहीं है अनुकूल हमारा नियंत्रण में होने का क्या तात्पर्य है ये कुछ नहीं है जब तक हमको ये पता नहीं चलता और प्रकृति ऐसा हमको खिलाता है मतलब खिलाता मतलब क्या ना क्रीड़ा क्रीड़ा करवाता है कुछ चीज आपको मिला देगा तभी आपको थोड़ा रहेगा कि मैं करता हूँ सर्वत्र अगर प्रतिकूल होगा तो दो खेलते हैं एक आदमी हमेशा हारता रहेगा कितना समय खेलेगा नहीं खेलेगा ना इसलिए कभी कभी उसको जिता देना है ताकि खेल चलता रहेगा इसी प्रकार की प्रकृति करता रहेगा तो करता रहने से ताकि खेल चलता रहेगा तो इसी प्रकार की अर्थात तो वो करवा देगा <laughs> एक अनुभव है कहीं एक समुद्र में घूम रहा था ये जो बोट होता है ना छोटा पीछे आदमी उसका बैठा है आदमी एक आदमी के सामने बैठेगा पैसा दे करके पीछे उसका आदमी रहेगा उसका हाथ में वो एक्सिलेटर है तो कभी ऐसा घुमाएगा सामने में उसका हाथ में एक है जो यात्री का हम सोचता था कि एक्सीटर उसके हाथ में है स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा किंतु दिशा निर्धारण करना हमारा हाथ में है वो व्यक्ति इतना चालू है हम जब ऐसा घुमाता है ना वो एक्चुअली दिशा निर्धारण उसका हाथ में है हम जो ऐसा घुमाता है ये वो ऐसा घुमा देता है ताकि हमको लगता है कि हम घुमाने से होता तो हमारा हाथ में कुछ स्वातंत्र्य है हमको मजा लगता है आधा घंटा हो गया पैसा हो गया और घूमेगा और थोड़ा घूमेगा, तो हमारे हाथ में स्वातंत्र्य है ऐसे घूमते घूमते एक बार हम घुमाया और घुमा नहीं मैं सोचा हम लोग आधा समुद्र में है और ये घुमा नहीं ये कैसे रिटर्न आएंगे मैं पीछे घोड़ के देखा ये दूसरे तरफ देख रहा है हमको रहस्य पता चल गया हम स्थिर हो गया पकड़ के रख रखा, फिर मामला अब चलेंगे ऐसा अगर प्रकृति अगर विपरीत तो कर देगा जीव खेलेगा नहीं खेलेगा इसलिए कभी कभी परमात्मा इसी प्रकार खेलाने के लिए ही परमात्मा दिए हैं थोड़ा स्वातंत्र किसमें दिए हैं दस इंद्रियों में स्वातंत्र्य दिए हैं दस इंद्रियों को छोड़ करके बाकी जितने हैं हमारा शरीर में उसमें किस में हमारा अधिकार है ये जो हार्ट चलता है ये जो लंग्स चलता है जो किडनी चलता है ये जो ये सब चलते हैं, उसमें कोई स्वातंत्र्य है वो सब जीवन योनि प्रयत्न में चलते हैं अगर दस इंद्रिय नहीं चलेगा जीवन जिएगा ना मर जाएगा जिएगा किंतु जो जीवन योनि प्रयत्न में परमात्मा का हाथ में है अगर वो नहीं चलेगा तो परमात्मा कहते हैं मुख्य नियंत्रण हमारा हाथ में है आपको थोड़ा दिए हैं ताकि आप खेल इसी के लिए तो इसलिए हमारा जो शास्त्र कहता है ना अर्थात ये सृष्टि क्यों हुआ है बाकी सब दर्शन मतलब बाकी धर्मो नहीं कहेंगे सृष्टि खेल है ये वैदिक धर्म कहेगा सृष्टि तो खेल है परमात्मा का खेल है अर्थात वास्तविक थोड़ा सा स्वातंत्र आपको दिए है ताकि आप खेले और जो इस इंद्रियो का स्वातंत्र्य को छोड़ देगा ये तो वृथा है तो फिर परमात्मा के साथ एक हो गया तो इतना ही कार्य है जितना इंद्रियों को व्यवहार करते रहेंगे स्वातंत्र्य का अनुभव होगा उतना बंधन दृढ़ रहेगा तो इंद्रियो को छोड़ना ये कार्य है तो ये प्राणी कर्म सहकृत प्राणियों का कर्म के चलते और माया में अवरूप तो अनिरूपित तो शक्ति है उसके विशिष्ट होकर के परमात्मा ये नाम रूप अखिल प्रपंच से बनाते हैं बनाते हैं हम इसलिए कह देते हैं कि ये शब्द सब कौन लिखते हैं जीव लिखते हैं किसके लिए लिखा जाता है बद्ध के लिए लिखा जाता है बद्ध सोचता है कि मैं करता हूँ इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर भी कर दिया ईश्वर भी इस प्रकार बुद्धि में चिंतन किया तो शब्द भी आएगा आगे कहते हैं मूल में स्व अकायत तद तो। तो तो बहुश्यम प्रजा ये क्योंकि अहम ऐस्यम मैं ईक्षण करता हूं इस प्रकार ईश्वर भी ईक्षण करता है बहुश्याम प्रजा जैसे कुला सोचता है तो ये बहुन घटा निर्मा में इसी प्रकार की वो भी बहुश्याम प्रजा स्व अका मो बहुश्याम तो बहु ये तो सब ईश्वर के ऊपर भी हम क्योंकि ईश्वर वास्तविक तत्व में क्या कहा गया ईश्वर किसका कल्पना है जीव का कल्पना है ईश्वर जीव कल्पयति तावत् भेद कल कहा गया तो तो ईश्वर ये जीव ही करता है क्योंकि जीव ही सृष्टि का किया करने से सृष्टि का कल्पना किया जीव जानता है तो मैं तो सृष्टि नहीं कर पाता हूँ सृष्टि दिखता है दिखने से उसका एक सृष्टा भी फिर कल्पना करता है अगर तो ईश्वर कोई नित्य पदार्थ होता तो फिर और जब ज्ञान होगा उसका बाद कैसे होगा अत्यंतिक अप्रलय ईश्वर का विवाद होगा इसलिए ईश्वर भी ये जीव ही कल्पना करता है सृष्टि का कल्पना जब तक तो, जब तक तो सृष्टि है तब तो तक तो सृष्टा भी मानना पड़ेगा जब सृष्टि नहीं है तो सृष्टा नहीं सृष्टि कर रहे ईश्वर कौन है कहते हैं है? एक जीव में जो सृष्टि को देखता है वही ईश्वर है सृष्टि को आप देख रहे हैं इसलिए आप ही ईश्वर है आप ही एक ही है ऐसे मतलब नहीं मतलब ना... करता है नाना ना जीव में भी ईश्वर ही करता। मतलब करता। भी करता। एक जीववाद में भी करता। एक में है, वो ही है वही आप ही है नाना जीववाद में वो आप नहीं मांगे नाना जीववाद स्वप्नों जैसा हो जाएगा दस सृष्टि हुए है किन्तु सृष्टि करने वाला वो अलग है नाना जीववाद में एक है एक जीववाद में एक ही तो है वही सृष्टि कर रहा है वही जो आप है नाना जीववाद में किंतु तो जो सृष्टि कर रहा है वो ये जीवन नहीं है ईश्वर अलग है जीवों से अलग है नाना जीव में ये होगा ठीक है मैं ननु में नु तस्टस्थत्वाद कथम संकल्पादि कम इति आशंक आशंका निवृत्ति अर्थम उत्तम जो ईश्वर है कूटस्थ है कूटस्थ होने से कैसे संकल्प करेगा तो इसलिए कह दिया गया द्वितीय पंक्ति में अपरिमित तो अनि शक्ति तो विशेष विशेष विशिष्ट बिशेस, माया माया सहित तो होकर के करता है आगे प्रमाणम अह इस विषय में प्रमाणम तद बहुश्याम प्रदा ईश्वर ईश्वर सृष्टि करता है आगे मूल में इत्यादि श्रुते है दक्षिण पार्श्व पार्श्विदिया इत्यादि श्रुते है आदि कहने से टीका में तन मनोअकृत इत्यादि श्रुतिर आदि पदार्थ उपादे में तन ओ ब्रह्मा मनो अकृत मनो को बनाये इत्यादि श्रुति आगे टीका मैं तत ईश्वर संकल्प प्रयत्न ईश्वर संकल्प हुआ संकल्प यही इक्षिन इक्षिन, संकल्प ईक्षण संकल्प प्रयत्न अनातरम विधिकरण मनसी निधाय आह संकल्प हो गया पहले मनसी आकल आगे सृष्टि करेगा सृष्टि होगा तो बिहद मन में रखकर के मूल में कहते हैं आकाशादी पंचभूता मात्र पद प्रतिपा उत्पाद आकाशादी उत्पन्न जो होते हैं परमात्मा से वो तो उसको तन मात्र कहा जाता है तन्मात्र था तदेव अभी पंचीकरण मिला हुआ नहीं है तन्मात्र पद प्रतिपाद्या उत्पाद यह कहा व्यद अधिकरण ब्रह्म सूत्र का दो तीन द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद का शुरू से है सात आठ सूत्र सात सूत्र है पूर्व पक्षी कहता है कि नियद अश्रुते है छंदो्य में तेज कहा गया तेज इत तेज आगे आप हो, आगे पृथ्वी तो बेहद का श्रवण नहीं हुआ है इसलिए पूर्व पक्षी कहता है नियद आकाश की सृष्टि नहीं हुई आकाश तो नित्य है तो क्यों अश्रुते है सुना नहीं गया छंदों में छहता है कि आगे सूत्र है अस्ति है छंद तो में सुना गया छंदों तो में नहीं सुना गया तैतरे तो में सुना गया अस्ति अर्थात न अश्रुते नहीं श्रवणम अस्ति पूर्व पक्षी आगे कहता है कि गौणी तैतरे तो में जो सुना गया सृष्टि ये गौणी क्यों असम्भवा सृष्टि होने के लिए उसका कोई समवायिक कारण होना चाहिए कोई पदार्थ होना चाहिए आकाश का सावयव पदार्थ ही सृष्टि होगा आकाश तो सवय व नहीं है तो जो व्यापक होगा जो निरवयव है उसका सृष्टि कैसा होगा असंभवात इसलिए तैतरे तो में जो आकाश सृष्टि कहा गया ये तो ये पक्षी कहा और आगे शब्दाच आगे शब्द शब्द है अर्थात आकाश्च वायुश्च अमृतम इस प्रकार कहा गया अमृतम अर्थात नित्यम आकाश और वायु ये दोनों को ये नित्य कहा गया इस प्रकार की वह पूर्व पक्षी कहता कहता है सिद्धांत वहाँ कहता है कि आप कहते हैं कि तैतरीय में जो पांच भूतों की उत्पत्ति सुना गया है उसमें तीन आप प्रधान मानते हैं दो को गौण कहते हैं एक ही वाक्य में तीन प्रधान और दो गौणों कैसे हो जाएंगे उत्पत्ति वरों तो वहा पांचों को प्रधान मान करके के में हम मान लेंगे कि बाकी दो होने के बाद ये तीनों हुआ है ऐसा मान लेंगे तो पूर्व पक्षी वहां कहता है कि एक ही वाक्यों में कुछ अंश गौण कु क्यों नहीं हो पाएगा जैसे उसी ये ब्रह्मबली में तैतरिया में कहा गया कि अन्य अंतरो अन्नमय आगे अन्यो अंतरो प्राणमय इस प्रकार के कहा गया ये जो अन्नमय मनो प्राणमय मनोमय इत्यादि होते हैं ये सब अच्छा ना नहीं अंतिम में भ्रुवि में अन्नम ब्रह्म बेजानत आया आगे प्राणम ब्रह्म इति बेजानत ये सब होके गया मन आगे विज्ञानम ब्रह्म इति बेजानत आगे आनंदम ब्रह्मत पहले जो आया अन्न प्राण मन और विज्ञान ये तो सब अनित्य पदार्थ और आगे जो ब्रह्म हुआ वो नित्य पदार्थ प्रथम अन्नम ब्रह्मानत अन्न ब्रह्म का समानाधिकरण किया गया यहाँ किंतु ये समानाधिकरण मुख्य हो जाएगा क्या नहीं ये तो ब्रह्म है ही नहीं और उसी वाक्य में आगे जब कहते हैं कि आनंदम ब्रह्मत वो तो आनंद ब्रह्म ये तो मुख्य है एक ही वाक्य में देखे एक गौण हुआ एक मुख्य हुआ जैसे वहां हुआ, हुआ तो ये प्रथम ब्रह्मबलि में भी इसी प्रकार की है अर्थात वहां भी दो अंश में गौण तीन अंश में प्रधान क्या तक से पूर्व पक्ष हुआ खागे से फिर सिद्धांत कहता अगर ऐसा आप कहेंगे जो छांदो में कहा गया कि एक ज्ञान से सभी का ज्ञान होगा अभी अगर आकाश और वायु ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होंगे ब्रह्मो का ज्ञान होने से वो दोनों का ज्ञान कैसे हो जाएगा वो तो ब्रह्मो उपादानों का नहीं हुआ तो ये जो आपका प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा ये प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा इसलिए मानना पड़ेगा कि वो दोनों भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं तो प्रतिज्ञा रहेगा ये है अधिकरण इसी को मूल बोल में बोला कि आकाश आदि होते हैं क्या, है? की क्या, क्या दो, की दो, दो तीन दो तीन दो तीन एक दो तीन चार पांच छह सात सात सूत्र है ठीक है मैं तथा चुतिस्माद आकाश सूत आकाशा वायुर्वायुराग्निर्प आद्य पृथ्वी इति अपंचीकृत भूता पुराणादीसु ततिद्यता आशयन आह जो भूत है उन्हीं को ही पुराण में तन्मात्र कहा जाता है इति तन्मात्र नयूस मूल में इसको कहा गया तन्मात्र पद प्रतिपा दिया आगे टीका में पंचीकृत भूतेश गुण उपलब्धेर अपीकृत अभी अनुमान सिद्धांता आह पंचीकृत में जो अनुभव होता है वो अपीकृत में रहना पड़ेगा इसलिए मूल में कहते हैं तत्र आकाशस्य से शब्दों गुण वायुअस्तु शब्द स्पर्श नया लोग इस प्रकार नहीं कहेंगे ओता तो आकाश में केवल शब्द वायु में शब्द नहीं है इसलिए वेदांत कहता है कि वायुस्तु शब्द स्पर्श तेजसत शब्द स्पर्श रूपाणी अपर्श रूप रसा पृथ्वीस्तु शब्द स्पर्श रूप है गंधा टीका में अपीकृत आकाशादी भूतेश यहाँ जो सब कहा गया ये सब अपीकृत में तो इसलिए वेदांत का मत है कि कारण गुण कार्य में अनुवर्तन हो जाएगा आकाश का जो शब्द गुण है वो कार्य वायु में भी आ जाएगा आ का गुण हुआ स्पर्श इसलिए आगे आगे जितना चलेगा गुण बढ़ता जाएगा नयाय निरस्य कहता है कि न चाह आकाश मात्र गुण नयाय कहता है लक्षण करते हैं तो सिद्धांत कहता है कि ना वायुदोपी तदुपलम्बा तो वायु में भी शब्द का उपलम्ब होता है बायो बायो यह नहीं है जो पंचदश कहे ना बायु बी सी शब्द ना बीसी वाले जो आवाज़ होता है तो ये वायु में भी शब्द है और आगे दिया है बनो भूगु भूगु वैसे जो जलता है और ये जले से चलता है मतलब जहाँ कोई बाधा हो जाएगा कैसे आवाज आता है जल में और भूमो कड़ा कड़ा सब्दा। जब कोई फटेगा कुछ तो आवाज जैसे होता है तो आकाश में भी कुछ होता है आकाश में वायु शब्द आकाश में शब्द आकाश में वर्णात्मक शब्द जो होते हैं उसका धुनियात्मक आकाश में कुछ तो दिया है ना नायु भी शब्द ने वहां दिए हैं आकाश में कुछ नहीं दिया क्योंकि आकाश का तो गुण है शब्द मान लेते हैं ये तो प्रत्यक्ष में सबको नहीं विरोध तो करते हैं वायु इत्यादि में नहीं है इसलिए सिद्धांति वहाँ प्रमाण देता है वायु में शब्द होता है मूल में वायु दो तदुपलम्बा तो इसके लिए टीका में कहते हैं पंचीकृत वायु तदुपलंबात पूर्व पक्षी वादो आप उपलम्ब कहते हैं ये तो पंचीकृत वायु का है पंचीकृत वायु में आकाश भी रहेगा तो उस आकाश का जो है वो वायु में सुनाया जाएगा ऐसे वो कहेगा तो सिद्धांत ही उसके लिए आगे विचार आरम्भ होता है पंचीकृत वायुआदो तदुपलंबात सिद्धांत कहते हैं पंचीकृत वायु में उपलम्ब होने से अपीकृत वायु आदो इति भाव अपृत में होने से ही पंचीकृत में होगा अपत में होने से पंचीकृत में होगा तो कहेंगे कि अपीकृत में नहीं होने पर भी पंचीकृत में हो सकता है अन्य का संबंध आकर के अगर ऐसा कहेंगे तो वायु में पंचीकृत होकर के पृथ्वी गया है आकाश में भी गया है उस समय भी गंध रूप रस ये सभी आना चाहिए तो नहीं आता है इसलिए पंचीकरण के चलते जो साढ़े बारह भाग मिलता है उसके चलते गुण नहीं आते हैं अपत में ही है वो तभी पंचीकृत में आ जाते हैं नहीं तो नीचे वाला गुण भी ऊपर में आ जाना चाहिए वो नहीं आता है वो आगे भी चार दिखाएंगे उसका पूर्व पक्षी टीका में आगे कहता है नु जला दो गंधो उपलम्बात कथम तस्व पृथ्वी मात्र गुणत्व इति चेत ये पदकृत पूर्व पक्षी पूछता है उसका सिद्धांत कहता है कि तस्य पंचीकृत पृथ्वी अंश संबंध कृतत्व न तो जल में जो गंध होता है वो पंचीकृत पृथ्वी का संबंध पंचीकृत जल के साथ हुआ जलादेह पृथ्वी अकार्य जल अगर पृथ्वी का कार्य होता तो पृथ्वी का गंध गुण जल में आ जाता किन्तु तो नहीं है बाधक सद्भावेन च चल पृथ्वी का कार्य नहीं है ये बाधक है इसलिए पृथ्वी का जो गुण है गंध वो जल में नहीं है तो जो होता है ना भ्रमत्व ये जल का गंधव कह देते हैं है वास्तविक पृथ्वी का एक तमाम त्रिगुणात्मक सत्व गुण प्रधानभ्यो ये यद उत्पद्यते तदाह ये जो उत्पन्न हुए अपीकृत तो ये सब त्रिगुणात्मक है तो उनका जो सत्व अंश है अंश से जो बनता है मूल में वायुपे तद उपलब्धा नम बाधक अभाव वायु में जो शब्द उपलब्ध होता है पूर्व पक्षी कहेगा भ्रमता है भ्रम नहीं बाधक अभाव कोई तर्क नहीं आपको कहने के लिए भ्रम इमानी भूतानी त्रिगुण माया त्रिगुण जो माया है माया का कार्य होने से ये भूत भी त्रिगुणानी हो गए गुणकोण सत्जस्तम एक अर्थ अपंची उपेते सत्वुण पंचभूतेर पंचभूत पृथक पृथक पृथक्रमेण से अलग अलग श्रोत्र, चक्षु श्रोत्र, त्वक, चक्षु त्वक जायन्ते जाये आकाशादीगत आका सात्विकंशेभ्यो मिलतेभ्यो मनोबुद्धि अहंकार चिता है टीका एक अपंचीकृत अगे इनका स्थान सब टीका में कहते हैं मनस गलांतरम् गलांतर जाग्रतावस्थान में मन गला बुद्धेदन बुद्धिवदन में बदन अर्थात मुख्य स्थान भ्रूम्य जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र में मन का गले गलत गला में ऐसे गया <laughs> आ, में दक्षिण उपनिषद वो जीव का स्थान में जीव।, जीव।, जीव।, जीव ये तो बुद्धि और मन के लिए ये कहीं उपनिषद में कहा गया जीव। मन का स्थान है गलांतरम आप कभी मतलब अनुभव करने का कोशिश करेगी मैं आपका पेट को जानता हूं। इस समय में देखिए आप अपना स्थिति कहा अनुभव करेंगे मतलब मैं कहा होकर करके पेट को जान रहा हूँ पाव को जान रहा हूँ आपको लगेगा कभी आप गला के पास है कभी सर के पास है इस प्रकार के कहीं है और कभी आप देखिए कि मैं अपना ऊट को जान रहा हूँ नाक को जान रहा हूँ उस समय में देखेंगे की आप हृदय के पास कहीं है कहीं इसके पास है नाभिक के पास है जब इसको देखना होगा तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ रह करके इसको अनुभव करते हैं, तो देखेंगे कहीं यहाँ है अथवा यहाँ होकर के इसको जानते हैं नीचे का जाने के गला, ले, से यहां भी तो ले सकते। तो हो सकता है तो इसी प्रकार गहने से ग्रीवा को ही लेते हैं अंतर मतलब नीचे भी ले सकते न उसके अंदर न न अंदर अर्थात तो गला का अर्थ तो ग्रीवा ग्रीवा के अंदर अर्थात तो उसका ऊपर में नहीं तो यहाँ गला के अंतर अर्थात ग्रीवा जहाँ योग शास्त्र में योगशास्त्र नहीं है जो तंत्र वाला कहते चक्रा, गला में, में तो उसी जाग में बुद्धि इति शारीरिक उपनिषदी मनो आदि गोलोक उपनिषद में से कार्य तो, बद, मतलब ये मुह तो मुख अर्थात तो भ्रूमध्यम उसका मुख्य स्थान है भ्रू मध्यम अभी जब भी कुछ चिंतन करेंगे देखेंगे कुछ गहरा ध्यान लगाएंगे कहा आ जाएगा यही आ जाएगा ध्यान तो लगाएंगे तो आएगा आगे दिग बात अर्क टीका में दिग बात अर्क प्रचेता अश्वी इतिभागवतम अनुसृत्य इनका अभिमानी देवता तो दिग ये श्रोत्र का बात ये का और अर्क ये का प्रचेता और अश्वि अश्विनी कुमार ये आ, अंतिम घ्रानेन्द्रि का घ्रानेन्द्रिय का और प्रचेता ये जननेन्द्रि का मूल में श्रोत्रादीना पंचा क्रमण बात और दिख और अर्क वरुण अश्विन अधिष्ठात्री देवता वरुण कहा गया टीका में प्रचेता कहा गया ठीक है में यद्यपि सुवाल उप निषदी घ्राण पृथ्वी देवता उत्तम और यहाँ अश्विनी कहा गया तो इसलिए टीकाकर कहते हैं तथापि तो पृथ्वी अभिमा देवताया अस्त्म तदिष्ठातृत अविरोध ये अश्विनी जो अधिष्ठाता हुआ का तो अर्थात पृथ्वी देवता ही ये अश्विनी कुमार रूप से ज्ञानेन्द्रिय का अधिष्ठाता बनता है तो इसलिए सब समन्वय कर लेना है, है। ये सब सृष्टि का प्रसलन है ठीक है ये सात्विक अंश से ये बने आगे रज प्रधाना रज प्रधान नाम एसा कार्य ऐसा तो में अर्थात पंचभूतान मूल में एते रज गुण उपेते ही पंचभूतेर भूतेर व्यस्तेर व्यस्त अलग अलग यथा क्रम वाक पाणी पाद पायु उपस्थ तो यहा देखिए वाक पाणी पाद पायु पायु उपस्थ पायु अर्थात ये मल मलद्वार तो उपस्थ अर्थात जनद्रिय कहीं आता है कि नहीं वाक पाणी पाद उपस्थ पायु क्योंकि पायु मल त्याग करता है और जो ये जो उपस्थ है ये मूत्र त्याग करता है मूत्र जो है वो जल संबंधी है मल जो है वो पृथ्वी संबंधी है तो होने से इस प्रकार की भी कहीं मिलता है तो हैं उपनिषद में कहीं इसी इस प्रकार है कर्मेन्द्रिया जायते क्रमेण बन्नी इंद्र उपेन्द्र उपेन्द्र अर्थात विष्णु बाघ का हो गया बन्नी अग्नि पानी हाथ का हो गया इंद्र पद का हो गया उपेंद्र विष्णु पाद पाय। पाय। पाय। और विष्णु आगे का मृत्यु और उपस्थ उपस्थ का प्रजापति इनका अधिष्ठाता देवता हो गया अगे रजो गुण उपेते ही पंचभूत मिलते ही पंचवाय वा। प्राण होते हैं प्राण अपान व्यान उदान समानख्या जायते मिल करके प्राण होता है प्राण तो एक ही हैं आगे तो स्थान और कर्मो को लेकर के अलग अलग हो जाता इसलिए मिलित जैसे पांच सत् मिल करके अंतकरण बनाते हैं एक ही अंतकरण कर्म भेद को लेकर के चार नाम हो गया इसी प्रकार एक ही प्राण कर्म भेद को लेकर के पांच बन गया तत्र तागमन वन वायु प्राण प्राग अर्थात ऊर्धव टीका में दिया तेषु पंचवायुषु प्राण लक्ष्य प्रागे सर्वदा ऊर्ध गतिमान्य प्राण जो है सर्वदा ऊर्धन है उत्क्रांति समय उदाहरण से उर्धगति मे न अति प्रसंग उदाहरण भी उध्गति वाला है किन्तु वह केवल उत्क्रांति समय तो प्राण भी से दोनों में यह अर्थात शांकर्य दोष होगा इसलिए कहते हैं सर्वदा ऊर्धतिमान प्राण उत्क्रांति समय में ऊर्ध गतिमान जीव को ले जाता है अन्यत्र मृत्यु मृत्यु मृत्यु समय है उल्टी भी वो भी उदाहरण है इसको आगे तो जो सर्वदा उदाचित को प्राणो नासिके श्रुति में अनुसृत आहतरीय होना है इति आगे ठीक ते है मैं नासिका पर्यंतानि स्थानानि आदि पदार्थ ये इसका प्राण का स्थान कहा है नाभि से लेकर के नासिका पर्यंत आदि पदार्थ तो। मूल में इसको कहा था तत्र प्राग गम, प्राग गमनवान वायु प्राण नादि स्थान वर्ती नासादि आदि कहने से तो कहते हैं ना, नाभी पर्यत नाभि से नासिका इतना दूर तक तो कि प्राण का चलने का स्थान है आगे अपान के लिए मूल में कहते हैं और वा गमनवान अपान नीचे जाएगा कहा से पायु आदि स्थानीय पायु आदि आदि कहने से पायु से ले करके नाभि पर्यत इसका नाभि से नासिका प्राण और नाभि से पायु पर्यत अपान हो गया टीका में अधोगमनवान अपानम लक्ष्य थी अर्भागी अधोगमनवान नाभ्यादि पायु पर्यंत आदि नाभि से लेकर के पापर्यंत पायु आदि आदि के नाभि पर्यत तथा चतरीय मृत्यु नाभ प्राविशत मूल में कहते हैं विश्वगतिमान विषु अंशतिशुत विषु अर्थ नाना गति सभी दिशा में जाने वाला अखिल शरीरवर्ति व्याप्तो धातु है ना उसे उप्रते होने से विश्व अखिल शरीर, व्यानहा सर्वा शरीर, हैं। शरीर आगे मूल गमन वन उत्क्रमण वायु उदाह ये भी ऊर्ध्व आगे कैसे ये भी किंतु उत्क्रमण वायु कह दिया ऊर्धम आगे इसलिए उत्क्रमण जोड़ा नहीं तो प्राण के साथ शंकर दोष हो जाएगा ठीक है में प्राणे अति प्रसंगम आसंख्य उत्क्रमण तो ये केवल उत्क्रमण उत्क्रमण क्या है लोकांतर यात्रा काले उध्व गर्थ उदाहरण वायु लोकांतर अन्य लोग को जाने अथ एक उदाहन पुण्यन पुण्य लोक नयती उपनिषद है उदाहरण्व उदान चलने वाला है पुण्यन पुण्य पापेन पाप इत्यादि प्रश्नोपनिषद अत्र प्रमाण उत्क्रांति समय में ऊपर जाता है इसलिए उदाहरण कहा गया यदवा तो पीत अन्न उद्गार क्रिया उत्क्रमणम तदर्थम जो हिचकी उल्टी इत्यादि होता है वो भी उदान से होता है समानम लक्ष्य मूल में असित पीत अन्न अन्नादि समीकरण समान पीत अन्न आदि आदि जल इसका समीकरण समीकरण पचा करके शरीर में लेना पहुचाना भी इसको काम है किंतु मुख्य स्थान हो गया नाभी प्राणा है में प्राणादी लक्षणानि लक्षण मैत्रेय उपनिषदी प्राणादि का लक्षण मैत्रेय उपनिषद में दक्षिण पार्षे में यो अयम उर्ध्वम अयर्धम उत्क्रातिश वाव प्राण योम अर्वाचन संक्रामती योगापान ये क्षीरा अन्व्या पीत अशीत उदगी उदाहन यो अयम यो एताह सीराह अनुभ्याप्ता यो और यो अयम पीतम उद्गिरति उदाना यो, यो अन्नम धातुम अपाने स्थापयति अनिष्ठम च अंगे समान, ये समान समान ही भोजन को पचा करके जो हो गया उसको अपानों को दे देगा अपानो फिर नीचे ले जाएगा इस, इसी प्रकार जो जल है उसमें जो वो वो मूत्र दे देगा अपानों को दे देगा वो नीचे ले जाएगा और जो अनिष्ठ वो अन्य, अन्य अन्य अंग में जहाँ व्यवहार होगा अन्नम अशितम त्रेधा विभजते तस्वी अनिष्ठ धातु तन इसी प्रकार की ये समान वायु भी जिस पदार्थ जिसको देना है उसको है। ये जो कहा था इसमें कि उदाना पुर्ने पुर्ने नहीं थी। वो आगे टीका में दिया था वहां वर्षो में की यदवाद का अन्य लोगों के भी लेगा और ये जो हिचकी उल्टी इत्यादि ये सभी उदाहरण करेगा उसका कार्य है की वो लेके जाने का शरीर को छोड़वाने का काम उदान बायु का रास्ता से निकलेगा तो उत्क्रमण करवाना उत्क्रमण हमेशा ऊपर द्वार से होगा कोई निश्चय नहीं शक्षु से करना से हो सकता है मुख से हो सकता है कभी अपान से भी होता है जिसका जैसे अर्थात संस्कार है उसी पर नीचे योने को जाना है तो नीचे से जाएगा अच्छा तमोगुण प्रधान युण से ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण और रजोगुण से कर्मेंद्रिय और प्राण आगे तमोगुण इनका कार्य कहते हैं मूल में तैरव तमोगुण उपेतर अपंचीकृत भूत पंचीकृता जायती अर्थात तमोगुण ही पंचीकृत तमो होगा जो रजगुण सत्वगुण वो पंचीकृत नहीं होंगे तमोगुण ही पंचीकृत होंगे मतलब जो भी जो भी ये पंचीकृत का विषय सब ये पूरा जड़ इसलिए अत्यधिक जड़ अनुभव होते हैं मतलब है, आंतकरना, आंतकरना, ये अंतकरण ही ठीक है अंतकरण अंतकरण है प्राण प्राण ये रजस ठीक है मैं श्रुतिमूलक त्रिवृत कृत भूतानी वक्तव्य भूतानि इति श्रुति विरुद्ध क्योंकि श्रुति में तो त्रिवृत करण का बात आया समय अच्छा हुआ गए तीन दिन अवकाश से ओम शंकर शंकर मूर्ति मूर्तिभागि वो मेहाय लक्षण मूर्त नम